श्री श्रीरामकृष्णकमृत परेद श्रीरामक काशीपुरोद्याश्मास्टर महोदय काशीपुरोद्यान सेकरावता उद्यान तथा उद्यानृक्षा चंद्रक सस्नाता पश्चिम तोृह उपरी प्रकोष्ठे दीप प्रज्वलती पुष्क तीर्थत स आलोको वातायन से आगच्छति आगछति तृश्य प्रकोष्ठ मध्ये प्रभु श्रीरामकृष्ण्योपरी उपविष्ट अस्ति दैये भक्ता समीपत उपा सको तत्को वागती श्री प्रभु अस्वस्थ चिकित्सा उद्यानम आगता भक्ता सेवार्थम सह वर्त पुष्कता नीचे आलोकत्र दृश्य से एक प्रकोष्ठे भक्ता थे थे। तदा लोके तदा लोको दृश्य से प्रकोष्ठो दक्षिणीय प्रकोष्ठ मध्यस्थ आलोक श्री श्रीमातव प्रकोष्ठा आयाति श्री श्री सै्वागता तृतीय आलोक पाकशाला प्रकोष्ठों गृह उत्तरेण उद्यान मध्यस्थ से तीतरभवन सेणपूर्वकोणत एको मग पुष्क्या घट्ट प्रति चलते पूर्वास्था तेन मगेण तीर्थ गन कर्तव्य मग उतो विशेष तो दक्षिणपनेकलपुष्पृक्षा चंद्र स पुष्कता पुष्का मास्टर महोदय लाटवह तथा अन्य अनेक भक्ता श्री प्रभो प्रसंगो अद शुक्रवास एप्रिलसो दिवस षडशीतुत्तराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे वैसाख चतुर्स दिन त्रिन्यधिक्वादश सतत वाबे चैत्र शुक्लाशी कियर गिरीश तथा मटर्मोदय तेन मगेण भ्रमता तथा मध्ये मध्य आलपत मटर्मोदयदिगमोहरचंद्रलोक कियम प्रचल गिरीश कथम ज्ञातवा असी मटर्मोदय प्रकृतिमो न परिवर्तन किंच वैदेशिजना नूतन नूत नक्षत्र दूरवीक्षण द्वारा पश्य स्म चंद्रे पर्वत अस्त दृष्टि गिरीश तत्वच विश्वासो नटर्महोदय कथ दूरवीक्षण द्वारा यथार दृश्य गिरीश कथम वक्षा यथार दृष्टि पृथ्वी चंद्रमसम चतरा यदि अन्यत कि वस्तु विद्यते विद्य तथा आलोकागमनाव दृश्यते सैद्वा उद्यान बालकभक्ता श्री प्रभोसेवा सर्वदी नरेन्द्रराखाल निरंजन शरक्षसी बाबूराम कालीद योगी लाटू प्रभृत ये भक्ता संसारम सामश्रिता केचन प्रत्यम आगछति तथा अंतरात्रो अति अति के अंतरा अंतरा आया अद नरेन्द्रकाल प्रसाद तारका दक्षिणेशर कालीट्या उद्यान गता नरेन्द्र त्र पंचवीवृक्षमूले उपवश्य ईश्वरचिंता क्यन क्यों दैएक गुरुभ्रातर सह गता चुर्दशीच्छेद श्री प्रभुगिरीशादिभक्त सह भक्त प्रति श्री प्रभो स्नेह गिरीशलाटू मठर्महोदय बाबूराम निरंजन राखाला गिरीशलाटू मठर्महोदया उपरी ग्वा अश्यं श्री प्रभुशय्यापीष्ट अस्त शशि तथा अनेक भक्ता सेवा तत्को आसन क्रमेण बाबूराम निरंजन राखालाेत सगता प्रकोष्ठों विशालः श्री प्रभोशय्या समीपे औषधादी एका अपेक्षता द्रव्या सी प्रकोष्ठ उत्तर तो द्वारन तोत्था तेन द्वारण प्रकोष्ठ प्रवेश सम्मववर्ती प्रकोष्ठ से दक्षिण गात्रे उपरपस्तरे दक्षिणस्थ लघुद प्राप्त शक्य से तछदपरी स्थित उद्यान वृक्षादीक चंद्राक दुरस्थो राज्रुम शक्य भक्त रात्रि जागरण करनीय ते अमें जागरण कुरी मसकारी वित्य श्री प्रभुशाई यो भक्त प्रकोष्ठे स्थाप्ठ से पूर्वतःकटम विस्ता क्वचि आसीन क्वचि शयान ठति अस्वस्थता वशात श्री प्रभो प्रा विद्र अ यहाँ प्रा उप्य यापयती अद श्री प्रभो अस्वस्थता कंचित न्यूना भक्ता आगम्य आभूमि प्रणतवत श्री प्रभु पुर भूतले उपष्टा श्री प्रभु आलोकं आलोक समीपम आने मास्टर्मोदय आदि श्री प्रभुगिरीशेह संभाषते श्रीरामकृष्णगिरीशं प्रति अभी कुशल असी लाटूं प्रति अस्मैता पा पाया अभी चाबूल आनीय दी कि क्षण परंचित उपहारम आनीय दिह लाटू ताबूलाक उपहारम उपहार आने श्री प्रभु उपेष्ट अस्त कश्चन भक्त कतिचन पुष्पमाला आनीय अय्छत श्री प्रभु स्वठे एकता -एक धारयतीभो अति हृदय हरी अस्तवीना सत पश्य माल्यवस्था गिरीशा प्रादा श्री प्रभु अंतरा अतरा पृछति कि उपहार आगता मड़िश्री प्रभु बीजति श्री प्रभुसमीपे एक भक्त प्रदत्त चंदन काष्ठम व्यजनम आसी श्री प्रभु तद्व मड़िहस्ते दवा मयि त्यजन गृही बीजति मयिबीजति माल्यदा गृही तस्में अदात् लाटू श्री प्रभु भक्त विषय कथय एक सप्ताव वर्षदेशीय सन्ता साधकवत्सरा पूर्व देहत्यागतव सपुत्र श्री प्रभु क्वचिभक् क्वचि कीर्तनानंदे बहुवार साक्षात्तवा लाटू श्रीरामकृष्ण प्रति अत्र भाषा पुत्र पुस्तक दृष्टि होंथम रोदी भार्या भार् शोकेन उन्मत्ता इव संवृत्ता स्वुत्रादीन ताड़यती भूमौ क्षिपति अत्र, अत्र अंतरा अंतरा अरा ठती भृशम उपद्रव कौती प्रभु एकोकवाताम्य चितान्वत इव तुषिषत गिरीश अर्जुन तब्दीताधी शोकात अभिमुशोका पूर्णत मूर्छि तत्त पुत्रकते शोको न कि आच्चय संसारे कथम ईश्वरलाभो कृते उपहार संप्रा फागो आपन आतप्ता, आतरीका लुचिका तथा अन्यानी मिष्ठा वराहनगरे फागो आपण श्री प्रभुस्वय तत्सम भोज्य पुतः सन्नीप्य प्रसादी ततःवस् भोज्य गिरीशहस्तेदा अवदत उत्तमा कर्चरिका, गिरीशपुर उप्विश्य प्राश्ना गिरिरीशा पेय पयो दातव्य श्री प्रभो शय्यािणपूर्वकोड़े अभीकुंभम अंभ अस्त निघ वैशाखमास श्री प्रभु अवदत् अतम जलमस्त प्रभु अत्यम अस्वस्थ पदावलस्थित साम्यम नक्ता सश्यती पश्यी श्री प्रभो कटौ पटो नास्बर बालक शनै शनै अग्रत उपसर्पति स्वयं पय अधो निर्गलयन दाश्य भक्ता निःश्वासो वायु स्थि जाता है प्रभु श्रीरामकृष्ण जलम अधो निर्गलयत चषका किचिज हदा पर्यवेक्षते शीतलम न वेत्ति अभवन् आते जलम तवन्न शीतल अतः अनेम जलम न प्रश्छत अवगम्य अच्छन अभी तत्जल प्रादा गिरीशो भोज्य भुक्ते भक्ता परीत उपष्टा मणिश्री प्रभु बीजति गिरीश्रीरामकृष्ण प्रति देन महोदय संसार त्याग क्यों श्री प्रभु सर्वदा आलपितुम आलपनोति महान क्लेशो जाये ओष्ठाधर अंगुया स्पृशन इंगित अकोत् भारियाँ भोजनादीक कदृश भविष्य तास भरण कथम सैन गिरीश्य नजने सर्व तुषि वर्तते गिरीशो भोज्यम प्राश्वन वार्ता गिरीश अस्त महोदय किं यथम क्ले संसारमोक्षण उत संसारे स्थि तदाकृष्ण मटर्मोद प्रति अभी गीता न दृष्टम अनासक्न सता संसारे स्थि कर्म क्रीयते चेत मिथ्येत ज्ञाता ज्ञानलाभा संसारे स्थीयते चेत अवश्यम ईश्वरलाभों ये काज ते हीनवर्गीया संसारे ज्ञानी कीदृशो जानसी यहाकोष्ठे कोपी अस्त बाह्यम अभ्यांतर दृम शनोन सर्वे जोशमा आसते श्रीरामकृष्ण मटर्मोद प्रति कर्चरीका उष्ण तथा अत्युपादे मटर्मोदय गिरीशंप्रागो आपण से कर्चरीका विख्याता श्रीरामकृष्ण विख्याता गिरीश भुंजान सहास्यम उत्तमा कर्चरीका श्रीरामकृष्णिका ठतक कर्चरीका भुंज्व मटर्मोद प्रति कर्चरीकायसी गिरीशो भुंजान पुनः प्रसंगम उत्थमस तथा यथार्थत्यागी मनस प्रभेद गिरीश्रीरामकृष्ण प्रति अस्त महाशय मन एक उन्नतम कथम श्रीरामकृष्ण संसारे भवति, क्वचि उन्नतम क्वचि अवनतम क्वचि अति भवति, क्वचित ह्रसते काम कांचने सदा स्थतव तथा संसारे भक्त क्वचि ईश्वरचिंता हरिण कीर्तन कौती क्विद्द्वा कामनी कांचन्यो या युक्ते यथा अवसतयाुक्त यहाँ सामिका क्वचि सन्देश मिठे उपति क्वचिवा दुष्टभ्रणे मिष्ठायां वा, दुष्ट वा उपति त्यागिनाम ऋष्यों भिन्न ते कामनी कांचन्यो मन अपसार्य कवलम ईश्वरे योजुत शक्वं केवल हरीरस पाहसी यथतनो चेदर विना तेभ्यो न कियकथा चेदिषंश कथा चेहद शिण्वती यथायागिनो चेत स्वयं ईश्वर प्रसंग विना नद्य वक् व्याहरती मधुम्क्षिका कवल पुष्पे उपवशति मधुपिपाशया न्यत कि वस्तु मधुम्क्षिकाचते गिरसो दक्षिण दिख लघु छदोपरी हस्तप्रक्षालालनाथ ग्रीरामकृष्ण महोदय प्रति ईश्वराग्रह अपेक्ष तदा तस्म मनोलग्न होती अनेक कर्चरीका मुक्तवां तम उक्त यही अद न पुनः कि भुंजीत